ध्यान और आध्यात्मिक जीवन अति चेतन अनुभूति का लक्ष्य दर्शन प्रत्यक्ष और परोक्ष रिलीजन के लिए संस्कृत शब्द दर्शन उपयुक्त है इस दर्शन शब्द के दो अर्थ हैं इसका अर्थ है देखना या साक्षात्कार साक्षात्कार को प्राप्त कराने वाला मार्ग अथवा साधना पद्धति भी कहलाती है रिलीजन अर्थात धर्म के दोनों ही अर्थ हैं दर्शन शब्द का अर्थ फिलॉसॉफी भी होता है हिंदू धर्म में सट दर्शन है और ये सभी दर्शन कहलाते हैं हिंदू धर्म में धर्म और दर्शन एक दूसरे से अविभाज्य और पर्यायवाची रहे हैं सत्य का प्रज्ञाजन्य ज्ञान प्राप्त करना उनका एक सामान्य लक्ष्य होने के कारण वे एक दूसरे के परिपूरक हैं जैसा प्रोफेसर मैक्स मूलर ने सत्य ही कहा है कि एकमात्र भारत में ही इन दोनों का सामंजस्य रहा है जहां धर्म दर्शन से दृष्टिकोण की उदारता और दर्शन धर्म से अपने आध्यात्मिकता प्राप्त करता है धर्म दर्शन का व्यवहारिक रूप है तथा दर्शन धर्म का बौद्धिक पक्ष है भारतीय दार्शनिक मूलतः आध्यात्मिक अनुभूति सम्पन्न व्यक्ति थे अतः अतन्द्रिय अनुभूति पर आधारित होने के कारण उनकी दर्शन पद्धतियों का निष्ठा और भक्ति के साथ अनुसरण करने पर उसी एक लक्ष्य की प्राप्ति होती थी व्यक्तित्व और वातावरण का सतत आदान प्रदान और संघर्ष ही जीवन है व्यक्तित्व के अनेक स्तर हैं उसी तरह वातावरण के भी हैं स्थूल शरीर स्थूल जगत के संस्पर्श में है सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म जगत के संस्पर्श में है आध्यात्मिक शरीर अथवा आत्मा विराट आत्मा या भगवान के संस्पर्श में है व्यक्ति इन सभी विभिन्न स्तरों पर अनुभव प्राप्त कर सकता है हम जिस स्तर पर रहते हैं उसी स्तर विशेष के अनुभवों को सत्य समझते हैं जागृतावस्था में हम अनेक बातों को देखते हैं जो हमारे ध्यान को पूरी तरह से आकृष्ट कर लेती है स्वप्नावस्था में भी हमें बहुत सी चीज़ें दिखाई देती है जो स्वप्न रहते तक सत्य प्रतीत होती है यह सब देखना दर्शन है लेकिन यह आवश्यक नहीं कि यह सत्य हो अतः सत्य दर्शन को मिथ्या दर्शन से पृथक करना हमारा प्रस्तुत कार्य है भारतीय दर्शन शास्त्र में यथार्थ ज्ञान के मापदंडों को बारे में बहुत विचार किया गया है वैज्ञानिक भौतिक पदार्थों के स्वरूप के संबंध में जानना चाहता है वह भी अपने द्वारा प्रत्यक्षीकृत तथ्यों की सत्यता को प्रयोग द्वारा सिद्ध करता है मनोवैज्ञानिक के पास भी अपना दर्शन है वह अपनी अंतर्दृष्टि द्वारा वैचारिक जगत के नियमों का अन्वेषण करता है साधक ईश्वर अथवा चरम सत्ता का प्रत्यक्ष अनुभव करता है यही परोक्षानुभूति कहलाती है हम अपने इंद्रियजन्य ज्ञान को बहुत अधिक महत्व देते हैं हम सोचते हैं कि हम बाह्य पदार्थों का प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं कभी नहीं बाह्य पदार्थों से संवेदन नेत्रों तक पहुँचता है वहाँ से संदेश मन तक पहुँचाया जाता है और उसके बाद ज्ञाता आत्मा तक यह कितनी टेढ़ी प्रक्रिया है और इसे ही हम प्रत्यक्ष करने कहने के आदि हैं वास्तविक प्रत्यक्ष या अपरोक्षानुभूति में सत्य आत्म ज्योति के द्वारा प्रकाशित होता है यह अंतर्ज्योति मन और इंद्रियों के माध्यम से प्रकाशित होती है वह अपने आप भी प्रकाशित हो सकती है यही अति चेतन अवस्था है उसे तुरी भी कहा जाता है सामान्यतः हमारे अनुभव जागृत स्वप्न और सुसुप्ति चेतना की इन तीन अवस्थाओं में होते हैं तुरी अवस्था इन तीन अवस्थाओं से भिन्न चतुर्थ अवस्था है वस्तुतः वह इन तीन अवस्थाओं की तरह की एक अवस्था नहीं है वह एक प्रकार की सर्वाती चेतना है जिसकी अन्य तीन अवस्थाएँ आंशिक अभिव्यक्तियाँ हैं उस अवस्था में आत्मा को यह अनुभूति होती है कि वह परमात्मा का अंश है पुस्तकी ज्ञान की अपर्याप्तता पुस्तकें पढ़कर किसी भी साधना का प्रारंभ नहीं करना चाहिए हम जानकारी प्राप्त करने के लिए पुस्तकें भले ही पढ़ें लेकिन हमें यह ज्ञान होना चाहिए कि किन विचारों को ग्रहण करें और किन को त्यागें हम विभिन्न साधनाओं के बारे में भले ही पढ़ें लेकिन यह जाने बिना कि कौन सी हमारे लिए उपयोगी है उनको अपनाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए विभिन्न मार्गों की जानकारी हमारे दृष्टिकोण का उदार बना सकती है लेकिन हमारे लिए उपयुक्त मार्ग की जानकारी हमें होनी चाहिए आध्यात्मिक जीवन की प्रारंभिक अवस्था में जो प्राय प्रयोग का काल होता है हमें हो रहे मानसिक और शारीरिक परिवर्तनों का अवलोकन करते हुए तथा उनके अनुरूप सामंजस्य स्थापित करते हुए हमें धीरे धीरे अग्रसर होना चाहिए सही उपाय का गलत व्यक्ति द्वारा अनुसरण करने से बुरा परिणाम होता है इसलिए यह अपेक्षा की जाती है कि साधक में आवश्यक योग्यताएँ हो। लेकिन आजकल कोई भी व्यक्ति किसी भी पुस्तक को पा सकता है कुछ साधनाओं के बारे में पढ़कर उनको कर सकता है और कष्ट भी उठा सकता है निर्देश सदा प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न होते हैं एक व्यक्ति का पुष्टिकारक आहार दूसरों के लिए विस्तुल्य हो सकता है प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुरूप नियम का पालन करना चाहिए और अपने शारीरिक और मानसिक वातावरण के साथ अच्छी तरह सामंजस्य स्थापित करना चाहिए यदि सूर्यदेह नीव पर भवन खड़ा हो तो वह बना रहता है अन्यथा उसका ध्वंस हो जाता है सामान्यतः हम सत्य का प्रेम नहीं करते सत्य को प्रेम नहीं करते लेकिन किसी वस्तु विशेष में अपने को ही प्रेम करते हैं हम किसी विचार को प्रेम करते हैं क्योंकि वह हमारा विचार है इसलिए नहीं कि वह सत्य का प्रतिनिधित्व करता है और अल्प ज्ञान सदा हानिकारक होता है यस्या मतम तस् मतम मतम यवेद सह अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अभिजानताम केनोपनिषद अर्थात भगवान उसके द्वारा जाना जाता है जो उसे अज्ञात समझता है और जो यह सोचता है कि उसने भगवान को जान लिया है उसके लिए वह अज्ञात होता है श्रद्धावान और निष्ठावान भक्त के समक्ष भगवान अपना ऐश्वर्य प्रकट करते हैं और भक्त का प्रस्तुत कार्य परमात्मा के साथ सामंजस्य स्थापित करना है और तब परमात्मा अपनी महिमा उसके सामने प्रकट करते हैं जिस तरह मानव भगवान के निकट जाने का प्रयत्न करता है उसी तरह परमात्मा भी सदा मनुष्य के निकट आने को तत्पर रहता है वैज्ञानिकों तथा दार्शनिकों द्वारा किए गए प्रकृति के रहस्यों के भौतिक अनुसंधानों द्वारा सत्य को जाना नहीं जा सकता यदि तुम तो अपनी बुद्धि द्वारा वस्तुओं के मूल कारण को जानने का प्रयत्न करो तो तुम्हें पता चलेगा कि यह असंभव है दृश्य जगत को भेद कर सत्य का साक्षात्कार करने के लिए एक सुखोत्तर और तीक्ष्णतर यंत्र की आवश्यकता है हमारी देह और मन आदि सहित यह समग्र दृश्य जगत सचमुच बड़ा आश्चर्यजनक है इसमें कोई तुक नहीं है कम से कम ऐसा ही हमें दिखाई देता है निराकार के साकार रूप धारण करने का क्या कारण है ये सारी बातें युक्ति और विचार रहित प्रतीत होती है क्योंकि ये युक्ति से परे हैं माया की इस वैचित्रपूर्ण बहुविध लीला को की कोई व्याख्या संभव नहीं है और अपेक्ष सापेक्ष भाषा में कोई भी अब तक उसे समझा नहीं सका है इसे तुम ईसाई की भाषा में ईश्वर की इच्छा कहो या हिंदू की भाषा में भगवान की लीला या क्रीड़ा कहो सापेक्ष स्तर पर कोई भी व्याख्या या कारण बताया नहीं जा सकता इसे समझाया नहीं जा सकता लेकिन इसका अतिक्रमण किया जा सकता है प्रत्येक तथ्य का एकमात्र अंतिम प्रमाण अपरोक्ष अनुभूति है यदि सचमुच भगवान है तो उसे देखना चाहिए उसकी अनुभूति होनी चाहिए केवल सिद्धांत प्रस्तुत करने से काम नहीं चल सकता हमें उन लोगों के शब्दों में विश्वास करना चाहिए जिन्होंने उसे देखा है हमें उनके कदमों पर चलना चाहिए और स्वयं अपने जीवन में उस अनुभवों को प्रमाणित करना चाहिए केवल विश्वास से काम नहीं चलेगा भले ही वह प्रारंभ में आवश्यक हो और जैसा स्वामी विवेकानंद जी ने राजयोग की प्रस्तावना में कहा है यदि संसार में किसी प्रकार के विज्ञान के किसी विषय की किसी ने प्रत्यक्ष उपलब्धि की है तो इससे इस, इस सार्वभौमिक सिद्धांत पर पहुंचा जा सकता है कि पहले भी कोटि कोटि बार उसकी उपलब्धि की संभावना थी